एक मिनट ये सच में अनीता ही है विक्रांत ने मन ही मन खुद से सवाल किया उस फोटो में जो औरत थी वो काफी जवान नजर आ रही थी लेकिन हो सकता है कि अनीता की ये बहुत पुरानी फोटो रही हो विक्रांत अभी हाल में ही अनीता से मिलकर आया था तो भला वो उसे पहचानने में कैसे भूल कर सकता है विक्रांत को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था गजब का इतफाक है विक्रांत यहाँ अपने पुरानी लवर के बॉयफ्रेंड आर्यन शर्मा को ढूंढने के लिए आया हुआ था और फिर अचानक से एक आदमी से उसकी टक्कर होती है का बटुआ जमीन पर गिरता है और फिर वो बटुआ विक्रांत के हाथ में आता है यही नहीं बल्कि इसके बाद तो विक्रांत ने बटुओं में लगी फोटो को भी जमीन पर फेंक दिया था लेकिन ना जाने कैसे उसने दोबारा से उसे उठा लिया कहीं ये सब उस अदृश्य शक्ति का कमाल तो नहीं है जो कि विक्रांत की मदद करने में लगी हुई है फोटो में अनिता को पहचानते ही विक्रांत ने अभी तक फेंके हुए सारे कागज फटाफट समेटने शुरू कर दिए उसने एक एक पर्ची ढूंढ कर दोबारा से पर्स में रख लिया पर्स में रखा एक एक चीज रमेश सावरकर के मर्डर केस के लिए एक बड़ा क्लू हो सकता है हो सकता है कि अनीता की उस आदमी के साथ वाली ये फोटो भी इस केस को नए मोड पर ला सकती है इस वजह से विक्रांत पर्स में मिले एक छोटे से कागज को भी नहीं खोना चाहता था पर्स में कोई भी ऐसा कागज नहीं था जिसे देख उस आदमी की पहचान की जा सके ना तो कोई आई कार्ड न वोटर कार्ड न आधार ड्राइविंग कुछ भी नहीं था लेकिन यहां पर उस आदमी की पहचान निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी उसे पहले ही पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा हुआ था अब जब विक्रांत को रमेश सावरकर के मर्डर केस से जुड़ा इतना बड़ा क्लू मिल चुका था तो भला उसका ध्यान अपने पुराने लवर के बॉयफ्रेंड पर कैसे टिका रहता विक्रांत ने उस पर्स को संभाल अपने पास रखा और फिर जाकर अपनी कार में बैठ गया कार में बैठते ही उसने राघव को फोन करके अपने साथ अभी हुई घटना के बारे में बताया राघव को भी नैना और विक्रांत के बीच लड़ाई की बात सुनकर हंसी आ गई फिर विक्रांत ने जब उसे अनीता सावरकर के उस फोटो के बारे में बताया तो राघव ने मामले की गंभीरता को समझा राघव पहले इस केस पर काम कर चुका था लेकिन उसे कभी भी इस केस से जुड़ा ना तो कोई क्लू मिला और ना ही कोई सबूत मिला था जब विक्रांत ने अनिता की उस फोटो के बारे में राघव को बताया तो फिर उस केस के बारे में जानने के लिए राघव और ज्यादा उत्सुक हो रहा था उसने तुरंत ही विक्रांत को ऑफिस आने के लिए कहा विक्रांत तुरंत ही वहां से गाड़ी ड्राइव करते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगा रास्ते में उसने सुनिधि के पास भी फोन करके ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे एक दो लोगों की जरूरत पड़ेगी और सुनिधि से ज्यादा लॉयल उसके लिए कोई नहीं था विक्रांत जब ऑफिस पहुंचा तो वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था पूरी टीम ए नाले में जिस लड़की की लाश मिली थी उसके कातिल को को पकड़ने में में हुई थी। अभी तक उस केस में इन लोगों ज्यादा खास सफलता नहीं फील्ड काम में लगे हुए थे। इस वक्त में सिर्फ सुनिधि विक्रांत और राघव ही मौजूद थे तीनों विक्रांत के टेबल के पास इकट्ठे थे और विक्रांत उन्हें सारी घटना को डिटेल में समझा रहा था सारी बात सुनने के बाद राघव ने विक्रांत से कहा वैसे भाई आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। मैं और जतिन हैलसेल मार्केट क्या करने गए थे कपड़े लेने गए थे क्या सुनिधि ने विक्रांत से पूछा राघव सुनिधि को कुछ बताना चाहता था लेकिन विक्रांत ने उसे आंखों से इशारा करते हुए मना कर दिया फिर सुनिधि ने कुछ सोचते हुए कहा लेकिन जरूरी थोड़ी है कि उसके पर्स में अनीता की फोटो थी तो उसका 10 साल पहले हुए रमेश सावरकर के मर्डर से भी कुछ लेना देना हो हो सकता है कि वो आदमी अनीता का लवर हो उसे प्यार करता हो और क्या पता अनीता को इसकी खबर भी ना हो हो सकता है लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता क्योंकि अनीता देखने में बहुत भद्दी लगती है उसका इतना डीप लवर होना मुश्किल ही है राघव ने सुनिधि की बात काटते हुए बीच में ही कहा हमें सबसे पहले इस आदमी की सारी डिटेल निकालनी होगी हमें तो इसका नाम भी नहीं पता विक्रांत ने फोटो पर उंगली रखते हुए कहा हाँ वो तो हो जाएगा आराम से राघव ने मुस्कुराते हुए कहा उसका एटीएम है इसमें बहुत आसानी से सब कुछ पता चल जाएगा ग्रेट तुम पता करो जल्दी से विक्रांत ने कहा उसे पनवेल पुलिस ब्रांच द्वारा अरेस्ट किया गया है नैना गिरेवाल ने उसे गिरफ्तार किया है जरूर उसने कुछ न कुछ बड़ा कांड किया होगा अभी नैना ने उस पर हार डाला और अभी वो कुछ दिन तक जेल में रहेगा ही हाँ और हमें तो वो वॉलेट पर लगे फिंगरप्रिंट भी ले लेने चाहिए क्या पता उससे केस रिलेटेड कोई क्लू मिल जाए प्रीति ने कहा हां तुम ठीक कह रही हो रुको मैं सौरभ को फोन करता हूं वो फॉरेंसिक टीम में है मेरा अच्छा दोस्त है विक्रांत ने तुरंत ही सौरव को फोन करके फिंगरप्रिंट लेने के लिए, के लिए कह दिया उधर राघव उस आदमी की बैंक डिटेल निकालने लगा दोस्तों की मदद से विक्रांत का काम काफी आसान हो गया चर आप तो नैना ग्रेवाल को जानते हैं ना तो फिर सीधे उसे कॉल करके क्यों नहीं उस आदमी के बारे में पूछ लेते सब कुछ डिटेल में पता लग जाएगा नहीं वो मैं उससे ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता वहाँ ट्रेनिंग कैंप में थोड़ी बहस हो गई थी उससे विक्रांत ने शर्माते हुए बताया ओ कहीं सच में तो आपने उसके साथ छेड़खानी तो नहीं कर दी थी और फिर उसके बॉयफ्रेंड ने आपको पीटा हो सुनिधि मुस्कुराते हुए कहा अच्छा हो गया हो गया ये बताओ अभी वो पनवेल ब्रांच में है तो मैं वहां जाकर उसे पूछताछ कर ही लेता हूँ विक्रांत ने सुनीदी से कहा हाँ कर तो सकते हैं हमेशा दूसरे ब्रांच के पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन में हर ब्रांच के लोगों का सहयोग करते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आपका केस अलग है सुनीदी ने बताया क्या मतलब केस अलग है विक्रांत ने चौंकते हुए पूछा पुष्कर सर सुनिधि ने सांस छोड़ते हुए कहा आपके केस में आपको इस केस के बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन पुष्कर सर को देनी होगी और फिर वो आपको वहां जाने की परमिशन देंगे फिर आपको यहाँ ऑफिस से जारी हुआ सारी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट लेकर पनवेल ब्रांच में जाकर दिखाना होगा, तभी आप उस आदमी से पूछताछ कर सकते हैं ओह, पुष्कर का नाम आते ही विक्रांत को समझ आ गया था कि उसके लिए ये छोटा सा काम कितना मुश्किल भरा हो सकता है उसे अच्छे से पता था की कि पुष्कर किसी भी हालत में उसकी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करने में मदद नहीं करेगा और जब उसे पता चलेगा कि विक्रांत रमेश सावरकर के मर्डर केस में कुछ प्रोग्रेस कर रहा है तो पक्का है कि वो विक्रांत को रोकने की ही कोशिश करेगा लेकिन एक रास्ता और है सुनिधि ने कहा क्या बताओ विक्रांत अगर आप पनवेल पुलिस स्टेशन में किसी को जानते हो तो उससे बात करके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है बस सिंपल पूछताछी तो करनी है अगर वहां से कोई राजी हो जाए तो फिर आपको यहां से किसी की परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है पनवेल पुलिस स्टेशन में से विक्रांत सिर्फ नैना ग्रेवाल को ही जानता था। नैना ने तो आज मार्केट में उससे कहा था कि कोई हेल्प चाहिए तो बताना लेकिन फिर भी उसके बारे में सोचकर ही विक्रांत का दिमाग खराब हुआ जा रहा था और आज तो विक्रांत उसे खुद मिडल फिंगर दिखा के आया हुआ था तो क्या वाक में विक्रांत नैना से कुछ पूछेगा ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को